भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन साहित्य नागार्जुन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस मत के आधार पर अनेक ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए किंतु वे उपलब्ध नहीं हैं नागार्जुन इस मत के प्रधान संस्थापक थे यह ईसा के बाद दूसरी सदी में उत्पन्न हुए थे माध्यमिक कारिका युक्त शचिका शून्यता सप्तति विग्रह व्यावर्तनी प्रज्ञापार मिता शास्त्र आदि अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं आर्यवेद इनके पश्चात आर्यवेद हुए इनके ग्रंथों में चतुशतक का नाम उल्लेखनीय है बुद्धपालित पालित सदी ने भी बहुत से ग्रंथ लिखे चंद्रकर्ति छठी सदी में चंद्रकर्ति हुए माध्यमिकावतार प्रसन्नपदा चतुशातक व्याख्या आदि इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं शांतिदेव शांतिदेव सातवीं सदी ने शिक्षा समुच्चय सूत्र समुच्चय बोधचर्यावतार आदि ग्रंथों की रचना की इनमें अंतिम ग्रंथ बहुत ही उपाधेय है शांत रक्षित, शांत रक्षित ने सातवीं सदी में तत्व संग्रह तथा माध्यमिका कारिका लिखा ये ग्रंथ बहुत ही उपाधेय है शून्यवाद के सिद्धांत अन्य दर्शनों की तरह शून्यवाद में भी दो सत्ता मानी जाती है समृद्धि सत्य तथा परमार्थ सत्य कैसे भी अद्वैतवादी हो, यदि संसार में उन्हें रहना है शरीर धारण करना है और संसार की वस्तुओं से व्यवहार चलाना है तो उन्हें व्यावहारिक सत्ता या लोक सत्य या समृद्धि सत्य मानना ही पड़ेगा समृद्धि सत्य परमार्थिक स्वरूप का आवरण करने वाला है इसी को अविद्या मोह विपर्यास आदि भी कहते हैं समृद्धि दूसरे पर निर्भर रहती है प्रतीित समुत्पन्न रूप और ऐसी वस्तु तुक्ष होती है यह समृद्धि दो प्रकार की है तथ्य समृद्धि या लोक समृद्धि यह मिथ्या समृद्धि तथ्य समृद्धि जो वस्तु या घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है तथा जिसे सत्य मानकर संसार के सभी लोगों के द्वारा सभी व्यवहार होते हैं उसे लोक समृद्धि कहते हैं अर्थात जहाँ तक संसार के व्यवहारों का संबंध है घटना को सत्य मानकर ही व्यवहार होता है अतएव एक प्रकार से यह भी लोक में सत्य है मिथ्या समृद्धि जो घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है किंतु उसे सभी लोग सत्य नहीं मानते उससे सभी व्यवहार नहीं चलाते उसे मिथ्या समृद्धि कहते हैं नागार्जुन ने परमार्थ सत्य को निर्वाण के समान कहा है यह सत्य सभी धर्मों से रहित है तथा निस्वभाव है इसी को शून्यता तथाता भूजकोटि धर्म धातु आदि भी कहते हैं निस्वभावता ही वस्तुतः परमार्थ सत्य है यह नाम रूप से एवं विषय विषय भाव से रहित है यह काय वाक्य तथा मानस के द्वारा अगोचर है अतएव शब्दों के द्वारा इस सत्य का निरूपण नहीं किया जा सकता यह अज्ञेय आदेशित यावत् क्रिया आदि के नाम से कहा जाता है परंतु है यह अनिर्वचनीय। स्वानुभूति के द्वारा इसका अनुभव ज्ञानियों को होता है